ममप्रियाह, प्रिया देशवासीन नमस्कार कदाचि भवद कशन भारतीय यो हि अस्मदीयाना सशस्त्र बलाना सैनिकनाते गौरव नाुवे प्रत्येक भारतीय भव सह कचन क्षेत्र से जाते धर्म से पथ भाषाया अस्मदीयान् सैनिकान् प्रति निज प्रसन्नताम् प्रकटयितुम् समर्थनञ्च प्रदर्शयितुम् सर्वदैव तत्परो भवति गतदिने एव भारतस्य सपाद शत कोटि पराक्रम पर्व आयोजितवन्तः वयम् वर्ष द्वय पूर्वम् विहितम् इति शस्त्र स्मृतवन्तः यस्मदी सैनिक अस्कम राष्ट्रलक्ष्य आतंकवाद व्याजन छद्म युद्ध निरता उत्तरी देश से नाना स्थन अस्मत्शस्त्र बला प्रदर्शनी आयोजु ये सागर विशेषण युवजनाद् अवगछेयु यस्मदी शक्ति नाम किो वय केण अस्क निज प्राणीक अस्मा देशवासीनो रक्ष पराक्रम पर्व सदृश दिवस है अस्मदीय सशस्त्र सैनाना गौरव पूर्ण रिथ यूनहस्मारयति तथाच देशस्य च देशस्य च अखण्डताञ्च सुनिश्चेतुम् अस्मान् प्रेरयति अहमपि वीराणाम् भूमौ राजस्थाने जोधपुरे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागित्वमावहम् साम्प्रतमिदम् सुनिश्चितम् यदस्माकम् सैनिकाः तान् सर्वान् अपि समीचीनम् प्रत्युत्तरिष्यन्ति ये अस्मदीये राष्ट्रेऽस्मिन् शान्तेः उन्नतेश्च परिवेशम् प्रणाशयितुम् प्रयतिष्यन्ते वयम् शान्तौ विश्वसिमः तथा चैनाम् प्रवर्धयितुम् प्रतिबद्धाः स्मः किञ्च सम्मान सामञ्जस्यम् कृत्वा राष्ट्रस्य च सम्प्रभुताम् पनीकृत्य न कदाचिदपि भारत शाति प्रति वचनबद्ध सवर्तत विंशत शताब्दी विश्व युद्ध द्विए अस्मकं लक्षाधिकैनिक शातिम प्रति नैजोचं बलिदान तथा चेदम बलिदान तदात आभ्याभ्या वयं साक्षात्पृक्ता आस् नयन कदि कचन भूमे अभिलाषिण सेश अस्मदी प्रतिबद्धता कतिपय दिनेटेबर मसे तयोशे दिने वयं इज्राइल से हैफा युद्ध से शत वर्ष पूर्त सत्याम मैसूर है जोधपुर शक्ति सूहाना अस्मदीया अस्मराम ये आक्रांतृभ्यैफा क्षेत्र मुक्त अयमी शाति दिशि अस्कम सैनिक सामचरी अतराम एवास अद्ये संयुक्त राष्ट्र संघ से पृथक् पृथक् शांति सन्धारक बलाना भारत सर्वाधिक सैनिक पेशकेशु देश दशके अस्क वीर सैनिक नीलम शिस्ण पिधा विश्वस्े शातिम सन्धारय महत्वाधानी भूमिका निर्वहन मम प्रिया देशवासीन नभस कथा अवती कि आश्चर्य यभसी निज शक्ति प्रदर्श भारतीय वायुसेना देशवासीनाकम ध्यान आकर्षयत अस्मा आश्वासयतं दिवसीय सवस जमूहिक प्रयाण से यदर्शनम अतितरा आतुरतया अवोकय सुका तेतम अस्ति फ्लाई पास्ट नभसी वायु याना सहभागिव यमदी वायुसेना विस्मकु कार्याज शक्ति प्रदर्शयती ओक्टोबर मसे वयं वायु सैना दिवस आयोजया विगते शताब्द विम चालक ऊन विंशतिना सैनिक समेधमाना सरंभ सना अस्मदीय वायुसेना सांत एकंश शताब से साहसीकमासु शक्तिशालीनीषु वायुसेनासुतमा परगुजते नूनमेशास्ती स्मरणी एका यात्रा, देशार्थम निज सेवा प्रदायु सैना योदीण तुटुंबा कृते अहम हार्दिकं अभिनंदनं अर्पयाम विगते शताब्दे शताब्दीशे वर्षे यदा पाकिस्ता आक्रमण कारिण शित आक्रांभंता यह वायुसेना आसमगर अस्मा आक्रमण संरक्षि भारतीय सैनिक उपकरु क्षेत्र यवत्लेवती इयमें वायुसेना विगते शताब्दी तमें वर्षे अरीन्तया परूतवती विगते एक सप्ततितमे वर्षे संंग्लाश से स्वतंत्रता युद्धम को नाम ना जानती विगते शताब्दे नव नवति तर्षे करगिल क्षेत्रे अवैध प्रवेश अकर्यु सेनाया भूमिका महत्वाधानी आसी टाइगर हिल क्षेत्रे शत्रुण आस्थाकु अहर्शन प्रक्षेप्याई आक्रम्य वायुसेना एका तल धूलिवतीम सुरक्षा साहाय्य कार्या आहोस्वी आपदा प्रबंधन कर्मा अस्मदी वायु सैनिक तत्परा प्रशंसारह कार्याण कृते देशोय कृतज्ञोस्ति जंजावात व्रात्या प्रबंजन जलपूर वना सदृशी प्राकृतिपद प्रतीकर्तम देशवासीभ्य साहाय प्रापय तमर्पण भाव सर्वदुत आसी देशर इक्वेलिटी स्त्री पुंसो सनता सुनेत वायुसेना उदाहरण स्थित तथा स्वीयानि प्रत्येकमपि विभागस्य द्वाराणि देशस्य दुहित्रीणाम् कृते अनावृतानि व्यदधात् अधुना वायुसेना महिलानाम् कृते अल्पकालिक नियुक्त्या सार्धम् स्थायि नियुक्तेः विकल्पमपि प्रावधत्ते एतद् घोषणा ऐषमः ओगस्ट पञ्चदशे दिनाङ्के रक्त दुर्गस्य मया एव कृतासीत् भारत सगर्व कथयि शक्नो यदारत से सशस्त्र बलेश पुरुषशक्तिरेव नैव स्त्री तावनमात्रिकं योगदानं विदाती नारी सशक्त अस्वती सशस्त्र मम प्रिया देशवासीन विगतेषु दिने अभमी अस्मदीय नौ अन्यतमाधिकारी जीवन मृत्यो मध्ये यु अशेष देश चिंत आसी केण टोमी महोदय संरक्षि भवदी कि जानती यदिलाष टोमी वर् साहसी वीरश्चाधिकारी अस्त सह एकाकी कशन आधुनिक प्रवेर रहीता लघु नौका आश्व्रमण से कृते प्रयात प्रथम भारतीय आसत विगतेभ्य अशीति दिनेस दक्षिण हिंद महासागरे गोल्डन ग्लोब रेस्टी वैश्विक सुवर्ण स्पर्धायां सागरे निज गति सधारयन अग्रेस पंच भीषण सामुद्रिक मुद्रिक कष्टा कष्टीर्ण सह काठि अन्वभवत् पंच भारतस्य से नौ सैनाया वीरोय सम्ये अनेक दिनावर्ष निरता सन यु सगरे पेय जलम अशनम विनेव जीवनाथम यु पर जीवनाथम पराभवं नीक साहस साहसस्य सकल शक् पराक्रम से चाद्भुत उदाहरण कतिपय दिवसे अभ वर्य ृत्य बही आनी तदाह तक दूरभाषेण संभाषित तमहम अमिल सकटा समुदरण तस्त्ह साहस आसरेक पराक्रम अतय सकल विषय सह मोधितेश सौ प्रेरणा स्रोतस्तन वर्त अभिलाष टोमी वर्यस्य उत्तम स्वास्थ्यस्य कृते स्वास्थ्य सेहमे तथा तहसम पराक्रम सकल शक्ति संघर्ष विजयोच्च कृते तस्द्या शक्ति सा नूनम युवजना मम प्रिया देशवासीन अस्मक देशे नादृश कशन दिवस यहात्म्यम न सिया सर्वस्मिन्नपि दिने किमपि किमपि पर्व भवति हिन्दुस्थानस्य कस्मिञ्चिदपि कोणे किमपि किमपि प्रचलत्येव नातिचिरम् वयम् गणेशोत्सवमायोजितवन्तः अपि चेतः परम् दुर्गा सज्जताः आरप्स्यन्ते तदनु दीपावल्याः प्रकाश चाकचिक्यम् अवलोकयितुम् शक्ष्यते एतेषाम् उत्सवानामायोजनार्थम् जनाः अवकाश निरताः अपि भवन्ति यद्यपि वयम् परिपार्श्व वर्तिनः तादृशान् अपि जनान् पश्यामः ये हि उत्सवावसरेऽपि निज नियुक्त कार्याणि कुर्वन्ति निज कुटुम्बावश्यकताः प्रसन्नताः सुखानि दुःखानि च परिभावयितुम् उत्सवेषु च सहभागित्वस्य न्यूनान् एव अवसरान् एते लभन्ते भवतु नाम वा उग्रतमः यम पिदेनम व कष्ट जायते चेतम अस्मा त्रमुस्थिता वयन पश्या परंचन अयम अवधान नई ददा ची अस्मदीया वीरा रक्षि अद्याह गौरव पूर्ण रीत अस्मदीन वीराक्षिकर्मिण स्मरा तथा चनै शनै अशेष देशोपी अभ्यसे वयं देशवासीन ता सगौरव सर्वदेव स्मरेम विभिन्न राज्यु केंद्रीय रक्षि बलुन निरतान एतान लक्षशो कार्कान अभिवंदे युगप कुटुंब जनेभ्यो प्रणमा समर्ताक्षि कर्मी सम्ननाथं प्रति वर्ष ओक्टोबर मसे एक दिनेरक्षि स्मृति दिवस आयोज्य विगते शताब्दे ऊनष्टर्षे ओक्टोबर मसे एक दिने भारत चीन सीम गोलिका प्रहारे अस्मदीया दश रक्षि कर्मिण हुमनो जाता ताव आम कि जानती यधीनतांत यर्श से सजा साम जक्षा नईजा प्राणा अर्तवंत अहम देशस्य तेभ्यो महद्भ्यः जनेभ्यः तेषाञ्च सर्वोच्च बलिदानाय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयामि अपि च तेषाम् परिजनानाम् समर्पणे अस्मिन् बहुमूल्य योगदानार्थमपि देशः गौरवमनुभवति भारतस्य शान्ति सुरक्षयोः कृते अस्मदीयाः रक्षि कर्मिणः विपरीत पिस्थितिष्वी प्रत्येक सखीकु निज कर्तव्याय आतंकवाद पराजेत कर्तव्य निरता जम्मू कश्मीर रक्षी वीरा वर्ध सैनिक बलाना भटा व छत्तीसगढ़ क्षेत्रे नक्सलवादिमुखीकु रक्षिण अध नि विषय वेत्वन सालन से दायित्व व्या आहो स्वित कुंभ मेला स्याद्वा भगवतो जगन्नाथ यात्रा भवे वमरनाथ यात्रा उताहो सबरी मला यात्रा सियाद्वा मुहूरम सामूहिक प्रयाणम भवे देश अस्य देशस्य किञ्चिदपि धार्मिकम् पर्व एतादृशम् नैव भवति कानिचिद्वा एतादृशि धार्मिकायोजनानि नैव भवन्ति यत्र कोटिशः श्रद्धालूनाम् साहाय्यस्य समाहवान् पूर्णानि कार्याणि एते रक्षिणः निपुणतया नैव निभालयन्ति अस्माकम् मध्ये लक्षशो अविख्याताः नायकाः सन्ति ये न केनापि प्रोत्साह्यन्ते येषाम् पृष्ठम् न केनापि समातोद्यते न कदा कशन ता पृछती यत यातातम सोरा पर्यत स्थितोसि वर्षायां क्लिन्न कार्य कंग्णता नैवास्ती एक ज्ञावा आश्चर्य यदस्मदीया रक्षिणा चीन नेूटान बांग्लादेश संपृक्ताए साध द्वादश शत किलोमीटर दीर्घाया सीमायावाग्र गा वर्तंते एक आई टी बी पी ती भारत टिबेट सीम रक्षिणी सविष्टा सी ये ओक्टोबर मसे चतुर्वंशे दिनाक स्थापना दिवस आयोजय अवसरे अहम तेभ्योपी शुभ काम ओक्टोबर मसे एक दिनाके आरक्षि स्रकम उद्घाटिष्या ये देशवासीन अस्कम सुरक्षायां संलग्ना रक्षि कर्मि प्रतिज कृतज्ञता व्यंजय शस्मदीया असामाजिक तत्त्वानि सरलतया निवारयितुम् शक्नुवन्ति परञ्च समाजस्य मध्ये स्वीयाम् छविम् प्रतिष्ठापयितुम् तेनारतम् सङ्घर्षमनुतिष्ठन्ति अहम् भारतस्य नागरिकान् निवेदयामि अस्माकं रक्षिबलम् अस्मदीयायै सुरक्षायै कियन्मात्रिकम् प्रयतन्ते वयमपि तेषाम् कृते किञ्चित् तादृशम् करवाम यदि केनापि रक्षिबलाधिकारिणा वा रक्षिणा साकम् सञ्जाताः भवताम् सुखदाः अनुभवाः सन्ति चेत् अवश्यम् सामाजिक सञ्चार माध्यमेषु स्वीयैः परिवार मित्रैः साकम् तान् पौनः पुनिकम् संविभाजयेयुः जनान् विज्ञापयेयुः तथा च प्रत्येकमपि नागरिकस्य कदाचित्तु रक्षिणा साकम् भद्रानुभवः सञ्जातः वयम् नूनम अस्माकं रक्षि कर्मिणोऽभिलक्ष्य गौरवमनुभवेम ये हि विनैव क्लान्तिम् विनैव विश्रमम् सधैर्यञ्च निज कर्तव्यानि निभालयन्ति येन देशवासिनः ससुखं सुखम् जीवितुम् शक्नुयुः मम प्रियाः देशवासिनः ओक्टोबर मासस्य कृते अस्य दिवसस्य किम् महत्त्वमस्तीति प्रत्येकम् जानाति ईष ओक्टोबर मस से द्वितय दिन से अकम वैशिष्यमस्ती परं वयं वर्ष दहात्म गाधि साधेक शत वर्षीया जयंत नित्ता विश्वस्न्े अनेक विधा कार्यक्रमा आयोजय महात्म डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर इतिवा नेल्सन मंडेला सदृश्यो महत्यो विभूतयो वा सर्वेपि विभूतो वो सर्वे गाँधी महात्मनो विचारेभ्य शक्तिवाज नागरिकण समानता अधिकारं ते सनता सम्ोतीघ सशक्नुवन अद्यने मी बात प्रसारणे अहम भि साक पूज्य बापू चरण से अपरमेक महत्वपूर्ण कार्य चर्चि वाच्छा यद्धि अशवासी नूनम नूनम्छेयु विगते शताब्दे एक चंशत वर्षे महात्म गाँधी रचनात्मक का कार्यक्रम ूपेण कांशन विचारा लेखि आरभत अनंतरम विगते शताब्द पंच चुरीशे वर्षे यदा स्वतंत्रता संग्रा तीव्रतर जाचाराण पकृता प्रतिम सज्जीकृतवाज्य बापू कृषकाण ग्रा श्रमिकाण अक्षा स्वच्छता शिक्षाया प्रसार सदृशाचाननेक च विषयान अभक्ष्य निज विचारा देशवासीना उपास्थापयत् इदम् हि गान्धि चार्टर् इति गान्धि समुद्घोषणा पत्रमपि निगद्यते पूज्य बापूः लोक सङ्ग्राहकः आसीत् जनैः साकम् संयोजनम् जनानाञ्च संयुतिकरणमिति बापू चरणस्य विशेषता आसीत् इदन्तु तस्य स्वभावे एवासीत् इयम् हि तस्य व्यक्तित्वस्य सर्वोत्कृष्टा अनुपमा च विशेषता सर्वैरपि अनुभूता प्रेकमी जनम अन्वयत यते सवाधिककम महत्वपूर्ण नितरा च आवश्यक अस्वतंत्रता संग्रा तस् उत्कृष्ट योगदानदम आसम व्यापक जन आंदोलनम व्यदात स्वतंत्रता संग्राम आंदोलने महात्म गाधि आह्वान आध्य सज्स प्रत्येक क्षेत्र आत्मान सर्तव बापू वर् अस्मभ्यं सर्वे प्रेरणा मंत्रो हिए गाधी महात्म सिद्ध यंत्राएते स्म एक गाँधी महात्मना प्रोक्मासी अहम भवद्युक्ति दादा यदा कदाचि सन्देह संदोहेन अभीभूता अहम भाव अदा युक्तिना प्रयुंघ्व यम निर्धन तमबलतम चनम भाप्यं स्मृत्क पीछत यद क्षेपम कर्तम भाच तन से भ्यति कि लाभान्व भ किवनम भाग्युम शक्ष्य अर्थ किटि कॉटि जना स्वराज्यम गुम श्या उदरा क्षुधा व्याकुलानि सी आत्मा तृप्त तदा अवगम्यता सन्देहा अकृता सी अहंकार विगलि जाता है मम प्रिया देशवासीन गाधी महात्मा युक्ति अद्ये तवती महत्वपूर्णस्ती अे देशे सन मध्यम धनाषा आथि शक्ति संवर्धम क्रय क्षमता किं वयं येमस्ता क्षण यवत्पूं स्मर् शक् किय मुक्ति स्मर्म शुम किय वस्तूना क्रियावसरे विचारय शक्म यस्तु क्रीणा तेन मम देश कचित नागरिक लाभो भाईता क्यचन आननम प्रसन्नम भविष्य को नाम भाग्यशाली भविता यक्ष व्रत्यक्ष क्रिएण लाभो भविता तथा निर्धन तम से लाभो भविष्य चेत मम प्रसन्नता अत्य भविता गाधी महात्म एनाति स्म आगम्यनेशु दिन यदि वयं किंचि क्रीणेम गांधी महात्म साधक शत तमा जयंती आयोजयामस्त म यद अस्माकं क्रय जात कैसेचन देशवासीन किंचि भद्रय सिया ये निज स्वेद कणन प्रस्रावंत ये निज ये स्वीय प्रतिभाम प्रयुक्त ते नूनम किंचि किचिदी लाभ जातमु यहष आसत गाधि युक्ति अयमेवासी गाधि सन्देश तथा चाहम विश्वसी यो हि निर्धनतम दुर्बलतमश जन तीवने लघुर पदक्षेप बृहंत परिणाम आने अहति मम प्रियाः देशवासिनः यदा गान्धिचरणः अवोचत् यत् स्वच्छताम् आचरिष्यति चेत् स्वतन्त्रता अवाप्स्यते स्या सः नैव जानाति स्म यत् कथमिदम् सम्भविष्यति परञ्चैतत् सम्पन्नम् भारतम् स्वतन्त्रतामवाप्नोत् एवम् रीत्या सम्प्रति अस्मानिदम् यत् ममामुना कार्येण अपि देशस्य आर्थिकोन्नतौ आर्थिक निर्धनता विरोधिनी सर्षे निर्धनाय शक्ति प्रदान मम बृहदान भवतर् तथा चाहं चाहम अवग्छा युगे यमेव परमार्थेन सत्या भक्तिरस्त अयमे पूज्य बापू वरिया वर्त यहास खादी हस्तमुत्त्द क्रेत नूनम चारुं अनेके तंुवाए्य शक्षते, कथ्यते कथ्य श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरातना जीर्ण शीर्णा खादि वस्णारण कौती स्म यूस्थय खादी वस्त्र अतितरा श्रेण निर्मता सीएा प्रत्येक सूत्र देशन साकं प्रसक्ति देशवासीन प्रति चेम भाव लघुकाय महाम से प्रत्येक नाड़ीषु प्रवहत स्म दिनद्वयानन्तरम् पूज्य बापू वर्येण साकमेव वयम् शास्त्रि महोदयस्यापि जयन्तीम् आयोजयिष्यामः शास्त्रि महोदयस्य नाम श्रवण पुरस्सरम् अस्माकम् भारतवासिनाम् मनस्सु असीम श्रद्धा भावः समुद्रवती तस्य सौम्य व्यक्तित्वम् प्रत्येकमपि देशवासिनम् गौरवाप्लावितम् विदधाति श्री ला बहादुर शास्त्रि इयम विशेषतासूत यद बहिस्थ अतितरा विनम्र प्रतीयते स्म पर आभ्यसौ शिलृढ़ निश्चय आसीत। जयतु युवा जयतु कृषक इयम सोष तस् विराट व्यक्ति अभीक राष्ट्र प्रति तस्वाथ तपस्याफल यदैक वर्षीए संक्षिप्ते कार्य असो असौ देशका कृषका सफलता शिखर आरोधु मंत्र मिया देशवासीन अद यदा पूज्य स्मरामस्तदाइदं स्मराम स्वाभाविकं स्वाभाकम यच्छता विषय विना स्थक् सेप्टेमर मसे पंचदशे अहली स्वच्छता सेवायान आरबम कोटिशो जना अ अभियान सौभाग्यमन यल्ल्या अंबेडकर विद्याल बच्छताय श्रम दान कुरिया अहम तम विद्यालय गय आधार शिला स्वयं पूज्य बाबा साहेबेन स्थाता सूर्णे देशे प्रत्येक वर्ग से जान अस्म पंचदशेहनी अमुना श्रम दान संयुता विधा संस्था अभी एक तथम सोत्साह नैज योगदानकुन विद्यालय महा विद्यालय्च छात्र एन सी सी एन एस एस युव सूह निगम्चे व्यापकाधारेण स्वच्छताये एकदम अहम एक प्रेमीभ्य देशवासीभ्य भूरीशो हादक वर्धापनम वितरा आग्छंत दूरभाष सषण शुणु नमस्कार मम ममनाम शैतान सिंह राजस्थानस्य बीकानेर् जनपदे पूगल तालुकातः ब्रवीमि अहम् प्रज्ञा चक्षुः अस्मि नयन द्वयेनापि किमपि द्रष्टुम् नैव शक्नोमि पूर्णतया प्रज्ञा चक्षुरस्मि तर्हि यत् कथयितुमिच्छामि तदिदमेव यत् मन् बात कार्यक्रमे मोदी यः पदक्षेपः आरब्धः नूनम् उत्तमोत्तमः वयम् प्रज्ञा शौच गमनाथम कष्ट अव सात किमस्ति येकृह शौचालो विर्मता अतेवात्र वयम अतिरा लाभान्वता संजा पदक्षेपोय नूनम उत्तम कार्यद इत पवर्तेत भूिशो धन्यवाद अतितरा महत्वाधानी कथा प्रोक्ता प्रत्येकमपि जीवने स्वच्छताया नैजम् महत्वम् भवति अपिच च स्वच्छ भारताभियानस्य अन्तर्गतम् भवतः गृहे शौचालयो विनिर्मितः तेन च भवान् सौविध्यमनुभवति इतः परम् अस्माकम् सर्वेषाम् कृते प्रसन्नतायाः अपरः को नाम विषयः स्यात् तथा च कदाचिद् अमुना अभियानेन सम्बद्धाः जनाः अपि एतदनुमातुम् नैवापारयन् यत् कश्चन प्रज्ञा चक्षुः कृत्वा शौचालयस्य अभावात् पूर्वं कियत् काठिन्यम् अनुभवन् जीवनम् यापयति स्म तथा च शौचालय भवतः कृते कियत् सुविधाकरमिदम् बृहद् सिद्धम् दूरभाशं पक्षम संयोजय दूरभाषम नईवा क्ये अमुनावता संब्धावधानी एताद संवेद्य पक्ष प्रति नैवा भविष्य अहम भव दूरभाष सेशेषण व्याहरा सीन स्वच्छ भारत कार्यक्रम केवलं देशे नरंच कृत् जगति सफल गाथा सिद्धोस्त ये पिचर्चे क्रमस्त ऐतिहासिक जगत श्रेष्ठ स्वच्छता सलनम आयोजय महात्म गाधी अंता्रिय स्वच्छता सम्मेलनं अर्थात् महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन यत्र अशेश जगत स्वच्छता एतत मंत्रिणेत्र सबद्धाश विशेषज्ञा संभूय स्वच्छता विषय काीया संविभाजय महात्म गांधी अंता्रिय स्वच्छता सलन से सटोबर मसी दिनेू वर्य साधईक शत वर्षीय से जयंती सरोह से भविता ममप्रियाह भासी संस्कृत एका उक्तिरस्ति न्याय मूलम स्वराज्यम सिया अर्था स्वराज्य मूले भवति यदा न्याय चर्चा तदा मानवाधिकाण भाव त्र पूर्णतया समाहितो जायते शोषिता पीड़िता वंचिता शांति स्वतंत्रो कृते तेभ्य न्याय सुनेत विशेषण अस्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकरण प्रदत्ते संविधाने निर्धनानाम् मौलिकाधिकाराणाम् रक्षायै अनेकानि प्रावधानानि विहितानि तस्य तया दृष्ट्या प्रेरितः सन् विगते शताब्दे ओक्टोबर मासे द्वादशे दिने नेशनल् ह्यूमन् राइट्स् कमिशन् अर्थात् राष्ट्रिय मानवाधिकारायोगः सङ्घटितः कतिपय दिनानन्तरम् अस्यायोगस्य पञ्चविंशति वर्षाणि पूर्णताम् यास्यन्ति आयोगोऽयम् न केवलम् मानवाधिकारान् अरक्षत् नवीय गरिमाण अवर्धयत अस्कं प्रिय नेता अस्मदीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्पष्ट मद अकथयत यनवाधे काचिदा अवधारणा नैरास्ती अस्कम राष्ट्रीय मानवाधिकाराग से प्रतीक चिन्ह वैदिककल से सर्वे भवन्तु सुखिना इत्यंकितमस्ति आयोगोयं मानवाधिकाराणाम् विषये व्यापिनिं जागृतिम् व्यरचयत् युगपदेव अस्य दुरुपयोगमवरोद्धुम् अयम् प्रशंसनीयाम् भूमिकाम् निरवहत् पञ्चविंशति वर्षीय यात्रायामस्याम् अयम् हि देशवासिषु आशा विश्वासयोः कैसे स्वस्थ सज से उत्तम लोकतांत्रिक मूल्या महती आशा प्रदायनी घटनास्ती नूनमहम अवगछा सांत राष्ट्रीय स्तरे मानवाधिकार साकमे षड् विंशत राज्यु मानवाधिकारागाा सजेण अस्कंधाण मानवा महत्ववो आचरी श्यकम अयमेव सर्व सहभा विस है सूत्र सूत्रस्य आधारोस्त मम प्रिया देशवासीन ओक्टोबर मसो भवित श्री जय प्रकाश नारायण से जन्म जयंती राज राजे सिंधिया महाभागा जन्म शता वर्ष प्रारभेत एक महापुरुषा अस्मा अनारत प्रेरयो नमो नम तथा ओक्टोबर से अने सरदार वल्ल साहब से जयंती वर्त आगा मन की बात कार्यक्रम अहम विस्तरण सषिष्ये पद्याहम अवश्यद्म उल्लेखय वा विगतेभ्या कतिचन वर्षे सरदार साहब से जन्म जयंतीवसरे ओक्टोबर दिने रन फॉर् यूनिटी इति एकतायै धावनम् हिन्दुस्थानस्य प्रत्येकमपि लघुनी बृहती च पुरे ग्रामेषु उपनगरेषु चायोज्यते अस्मिन् वर्षेऽपि वयम् प्रयत्नपूर्वकम् स्वीये ग्रामे नगरे पुरे उपनगरे महानगरे च एकतायै धावनम् आयोजयेम एकतायै धावनम् इत्येवास्ति सरदार स्मरणस्य उत्तम मार्गः यतो हि देशस्य एकतायै कार्याणि आचरत् हम तब निवेदक्टोबर अने रोर यूनिटी एकताय धानमेंज से प्रत्येक वर्ग देशेक चैकांशन एक बध्ना अस्मदीन प्रयासयं अयमे चे उतमोत्म समचित श्रद्धाजलि भविता मम प्रिया देशवासीन नवरात्रिवत वुर्गा पूजा सियात् दशमीवा विजयादशमी वा पवित्र पवित्रवाण कृते अहम भव्य भूरीशा हादकी मंगल कामनापया हा धन्यवाद